दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, क्या तुम बिलीव करते हो कि तुम सीखकर हर चीज में बेहतर बन सकते हो, या लगता है कि कुछ लोग बस नेचुरली गिफ्टेड होते हैं और कुछ नहीं? कैरेल ड्वैक कहती हैं, यहाँ से हर कहानी बदलती है, क्योंकि यही सोच, यही माइंडसेट तुम्हारा फ्यूचर लिखती है। ग्रोथ माइंडसेट ए वो तुम्हें अपनी गलतियों से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना सिखाती है। ड्वैक कहती हैं, इन डी ग्रोथ माइंडसेट, फैलियर इज इनफॉरमेशन, नॉट एन आईडेंटिटी। यानी जब तुम गलती करते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है, इंटरेस्टिंग, ये काम ऐसे नहीं हुआ, अगला तरीका ट्राई करते हैं। तुम्हारा अ एक मौका होता है। वो हर डिफीट के अंदर एक हिडन लेसन ढूंढ लेते हैं। डॉक कहती हैं कि ये लोग एक सेंटेंस बार-बार रिपीट करते हैं। Not yet। जब उनसे पूछा जाता है, क्या तुमने ये स्किल सीख ली? वो कहते हैं, अभी नहीं। क्योंकि not yet एक दौर खुला रखता है। वो बिलीव करते हैं कि उनका है। है। है पोटेंशियल हो, � मतलब literally तुम्हारा दिमाग grow करता है और यही वजह है कि growth mindset वाले लोग जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं जबकि fixed mindset वाले वहीं रुक जाते हैं जहां उन्हें comfort मिलता है। एक student का example लो, जब उसका exam खराब होता है, fixed mindset कहता है मैं dumb ही, लेकिन growth mindset कहता है मैं समझा नहीं पर समझ लूँगा। और वो ही thought उसे वापस उठने क Find pleasure in effort, यानी वो results से ज्यादा process से प्यार करते हैं। उनके लिए success का मतलब है रोज कुछ सीखना, रोज बेहतर बनना। और जब तुम effort को enjoy करना सीख जाते हो, तो तुम unstoppable हो जाते हो। Growth mindset सिर्फ academics तक सीमित नहीं, ये ज़िंदगी के हर area में apply होता है। Sports, business, art, relationships। Michael Jordan कहता था, I failed over and over again, and that's why I succeed. वो हर मिस को एक लेसन समझता था. वो अपने fixed mindset से बाहर लिकल कर अपनी practice को अपना teacher बना चुका था. Growth mindset तुम्हें comparison से भी बचाता है. अब तुम दूसरों से compete नहीं करते, तुम अपने कल से compete करते हो. तुम्हारा goal simple होता है. आज का मैं, कल के मैं से बैतर हू और हर struggle एक training। तुम्हारा focus results से ज़्यादा process पे हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि growth mindset का मतलब perfect बनना नहीं, सीखना है, बिना ego के, बिना fear के। हर दिन अपने दिमाग को stretch करना है, थोड़ा और open करना है। तो भाई इस chapter का essence ये है कि अगर तुम belief करते हो कि तुम्हारा दिमाग बदल सकता है, तो तुम्हारा पूरा life क्यूंकि mindset कोई personality trait नहीं, ये एक choice है, हर दिन, हर पल, और जब तुम ये choice consciously करते हो, तो तुम अपना career, अपना relationship और अपनी creativity, सब कुछ elevate कर सकते हो, और यही next chapter का focus है, कि कैसे ये mindset, business, leadership और creativity में, इंसान को ordinary से extraordinary बनाता है, अगला chapter, business, leadership, और क्रियेटिविटी में माइंड सेट का असर।